गीता तत्वचिंतन युद्ध की धर्मिता दुर्योधन की कुटिलता दुर्योधन प्रजाजनों के बीच चलने वाली ऐसी बातचीत को सुन कुठता रहता और वह अपना सारा आक्रोश अपने पिता पर प्रकट करता वह धित्राष्ट्र को पांडवों के विरुद्ध सतत उकसाता रहता और यह समझाता रहता कि यदि हमने छल बल से पांडवों को दूर नहीं किया तो जीवन भर हम लालछन का जीवन बिताते रहेंगे वह कहता है पितृतः प्राप्तवान राज्यम पांडुरात्मा गुणपुरा त्वंध गुण संयोगात प्राप्त राज्यम न पांडु ने अपने सद्गुणों के कारण पिता से राज्य प्राप्त कर लिया और आप अंधे होने के कारण अधिकार प्राप्त राज्य को भी नहीं पा सके दुर्योधन की कुटुलता यहाँ प्रदर्शनी है वह अपने पिता के अंधेपन का इस प्रकार उल्लेख करता है मानो उसके लिए धृतराष्ट्र ही दोषी है यह धृतराष्ट्र को चिढ़ाने की उनकी कुंठा को भड़काने की चाल है पांडवों के राज्य पाने पर कौरवों की जो दुर्शा होगी उसका भयावह चित्रण अपने पिता के मानस पर अंकित करते हुए दुर्योधन आगे कहता है स एष दायाद्यम यदि प्राप्त पांडवः तस्य पुत्रो ध्रुव प्राप्त तस् तस्पिचा पर ते राजवंशेना हीना सह सुत अवज्ञाता भविष्यामो लोकस्य जगति पते सत्तम प्राप्ताह परपिंडो परपिंडोपजीवि न भवेम राजस तथा निर्तीर निरतिर्धीयता यदि हे पांडुकुमर पांडु के राज्य को जिसका उत्तराधिकारी पुत्र ही होता है प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चय ही उनके बाद उनका पुत्र ही इस राज्य का अधिकारी होगा और उसके बाद पुनः उसी की पुत्र परंपरा में दूसरे दूसरे लोग इसके अधिकारी होते जाएंगे महाराज ऐसी दशा में हम लोग अपने पुत्रों सहित राज परंपरा से वंचित होने के कारण सब लोगों की अवहेलना के पात्र बन जाएंगे राजन आप कोई ऐसी नीति काम मिलाइए जिससे हमें दूसरों के दिए हुए अन्न से गुजारा करके सदा नरक तुल्य कष्ट न भोगना पड़े यह कह कहकर दुर्योधन अपने पिता को इस बात के लिए राजी करने की चेष्टा करता है कि कुछ समय के लिए पांडवों को किसी भी प्रकार हस्तिनापुर से दूर रखा जाए जिससे राजसूत्र उसके हाथों में आ जाए और वह कहता है यदा प्रतिष्ठितम राज्यम मै राजन भविष्यति तदा कुंती सहापत्या पुनरेशति भारत भरतवंश के महाराज जब यह राज्य पूरी तरह से मेरे अधिकार में आ जाएगा उस समय कुंती देवी अपने पुत्रों के साथ पुनः यहाँ आकर रह सकती है कैसा छल है और धृतराष्ट्र पूरी तरह से इस छल का अनुमोदन कर अपनी मानसिकता को प्रकट कर बैठते हैं कहते हैं दुर्योधन ममापेत धृति समिवर्तते अभिप्रायस्त पापत्व नैव तो विमलों दुर्योधन मेरे हृदय में भी यही बात घूम रही है किंतु हम लोगों का यह अभिप्राय पापपूर्ण है इसलिए मैं इसे खोलकर कह नहीं पाता पर दुर्भाग्य यह है कि दुर्योधन की सलाह को पापपूर्ण मानते हुए भी धृतराष्ट्र उसे कार्यान्वित करने के लिए तैयार हो जाते हैं वे बाहरी आँखों से तो अंधे हैं ही पुत्र मोह उनकी भीतरी आँखों को भी अंधा कर देता है वे विवेक खो बैठते हैं और वही करते हैं जो दुर्योधन चाहता है